स्त्रियों के बाल लोचने लगे भूतगण देवताओं को मारने लगे उस समय वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया कई हथियारों से दक्ष प्रजापति की गर्दन को काटना चाहा पर उसका इतना सख्त चमड़ा था कटता ही नहीं था तो उस समय वीरभद्र जी को एक यज्ञ यज्ञ करने का कटर होता है। जहाँ पर यज्ञ करने के लिए लकड़ी का होता है उसके नीचे गर्दन रख कर जब लकड़ी को ऐसे करते हैं तो उससे क्या होते है पशु की गर्दन अलग हो जाती है तो वहां लेकर गए वीरभद्र जी और उस लकड़ी के कटर से जो न दक्षी गर्दन कट गई क्योंकि उस पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया हुआ था इसलिए वो बहुत शक्तिशाली था फिर दक्ष प्रजापति की गर्दन को पकड़कर वीरभद्र जी ने यज्ञ में स्वाह कर दी उसके बाद सब देवताओं को खड़ा कर दिया वीरभद्र ने कहा अपने भाइयों से कि किस किसने तुम्हारे साथ क्या किया उस समय शिव गणों ने कहा कि भैया जिस समय पीटा जा रहा था हमें ये भरगो ऋषि खूब अपनी डाड़ी पर हाथ भी हंस रहे थे वीरभद्र ने पूरी डाड़ी खींच दी उस समय कुछ गणों ने कहा कि महाराज जब हमें पीटा जा रहा था ये जो न ये भगदेवता ये खूब आके फाड़ कर देख रहे थे उस समय हाथ डाल डालकर दोनों ही आखे फोड़ दी उसकी और बोलो बोले जब हमें फीटा जा रहा था उस समय निकाल कर हंस रहा था ये ठोसा मारा वीरभद्र ने पूरी बत्तीस बार कर दी किसी के हाथ तोड़ दिए किसी की टांग तोड़ दी ये सारे कार्य कर कर शिव गण जो है वो महादेव के पास चले गए और यहाँ बेचारे देवता ंगड़ाते हुए ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हुआ बोले शिव जी के चरणों में अपराध हो गया तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो मूर्खों, जब यज्ञ में मैं नहीं था भगवान विष्णु नहीं था तुम क्या करने गए थे बोले भाग लेने गए थे पूर्ख हुआ कि अपना ही भाग कम कर कर आ गए किसी की आंख कम तो किसी की लात कम किसी के दाँत कम किसी का हाथ कम तो आप हमें शंकर जी के क्रोध से शांति दिलवा दीजिए ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी का नाम है आशुतोष अगर नाराज होते तो तुरंत मान भी जाते हैं तो सबको कैलाश पर्वत लेकर गए आज देवताओं ने पहली मरतबा कैलाश का दर्शन किया हक्के पक्के हो गए देवता अब तक देवताओं को क्या घमंड हमारा स्वर खूबसूरत है आज उनका घमन खत्म हो गया क्योंकि जब कैलाश की सुंदरता देखी दिव्य वृक्षों को देखा तालाबों को देखा तो हक्के बक्के रह गए अब कैलाश पर पहुंचे तो देवता हो गए पीछे ब्रह्मा जी को आगे कर दिया महाराज देख लेना कैसा भाव है अगर गड़बड़ी दिखलाई दे रही तो भग जाएंगे जो बचा कुचा वो भी चला जाएगा उस समय भोले बाबा कैलाश पर बरगद के पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में बैठे हैं उस समय वेद भगवान मूर्तिमान शरीर धारण करकर कर शंकर जी से कथा सुन श्रवण करने के लिए आए हैं रूप धारण करकर कर वहां बैठे हैं पवित्र नदियां बैठी हैं और हमारे भोले बाबा से क्या कर रहे हैं कथा श्रवण कर रहे थे कथा कह रहे थे व्यास गति पर कर हमारे भोले बाबा महादेव अपने पिता ब्रह्मा जी को देखकर खड़े हो गए कैसे खड़े हो गए तो मित्र ऋषि कहते हैं कि जैसे कश्यप ऋषि को देखकर भगवान वामन खड़े हो जाते थे ऐसे खड़े हो गए प्रणाम किया पितामह कैसे आना हुआ ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ये सब देवता आपसे क्षमा याचना करने आएंगे तो भाई शिव जी ने पूछ लिया किस बात की क्षमा याचना अरे प्रभु मेरी यज्ञ में गए थे ना गए थे भाग लेने अपना भाग कम कर आ गए आप कृपा करें अच्छा तो उस समय ब्रह्मा जी ने भर्गु ऋषि को इशारा किया भाव में बता दो कि मुझे दाढ़ी चाहिए भरगु घबरा गए कुछ नहीं किए कहे ब्रह्मा जी ने कहा देखो महादेव इससे भरगु की एक आदत है ऐसे हाथ फेरने की डाढ़ी पर इसकी डाढ़ी तो ही नहीं वीरभद्र जी ने खींच दी तो आप इन्हें दाढ़ी प्रदान कर दे भाई शंकर जी ने कहा पूरी डाढ़ी तो नहीं मिलेगी कहो तो बकरे की डाढ़ी लगाते चलेगा बोले हाँ भाई चलेगा उसके बाद आई भगदेवता जिसकी आंखें फोड़ देती बोले इनकी आंखें ठीक कीजिए तो शंकर जी ने कहा सुनो वीर की दृष्टि से देखेगा तो कोई नजर आने वाला नहीं और मित्र की दृष्टि से देखेगा तो उसे नजर आ जाएगा ठीक है अब पुष्य की वारी आई बोले इनके दांत दे दीजिए तो भाई शिवजी ने कहा ये वेदांती रहेगा इसको दांत नहीं मिलेगा ये सत्तू घोलकर दाल का पानी पिएगा बस दांत का बड़ा विज्ञान है हमारे धर्म धर्मशास्त्रों में देखो जब बच्चे का जन्म होता, होता है उसके दांत नहीं होते हैं क्यों दांत की आवश्यकता नहीं है मां के दूध पर निर्भय रहता है जब चार पांच साल में प्रवेश करता तो भगवान उसको दांत देना आरम्भ कर देते हैं जिसको कहते दूध के दाँत तो कुछ हल्की सी गिजा खिचड़ी आदि खा लेता है आप जब बच्चा आगे प्रवेश करता है बड़ी उम्र में यानी कि सात साल आठ साल पाल करता है उस समय क्या होता है भगवान बोलते अब इन दांतों से काम नहीं चलेगा मैं मेरे दस साल में ऐसे बदलते ना दांत। तो भगवान क्या करें? वो दूध के दांत बोलते दे दे हम मजबूत वाले दांत दूंगा फिर जब यही बुरा हो जाता है इक्यावन बावन साल की उम्र में तो भगवान के है भैया दांत दोबारा से दे दो तुम्हें तो कहीं दांत की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब दाल का पानी पियो खिचड़ी खिचड़ी खाओ हल्की गीज़ा खाओ ताकि भजन अच्छा हो फिर हम लोग कहते हैं भजन अच्छा नहीं होना चाहिए भोजन अच्छा होना चाहिए वो तो मांस खाने के लिए तो वो तो नकली दांत लगा लेते हैं बोले बोटी कैसे तोड़ेंगे तो ये बड़ा सुंदर विज्ञान है हमारे यहाँ दाँतों का अब पूछया बूढ़ा हो गया होगा पूछा तो शंकर जी ने विचार किया होगा बूढ़ा होगा दाल की क्या आवश्यकता आएगी वेदांतिर कर दाल का पानी पी लें अपना गुजारा कर लेना अब ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष को जीवित कीजिए शंकर जी ने कहा दक्ष को तो जीवित नहीं कर सकता मैं क्योंकि वीरभद्र ने उसकी गर्दन को काटकर यज्ञ में सुहा कर दिया है तो फिर शंकर जी ने कहा कहो तो बकरे का सर लगा के जीवित कर दे बोले हां महाराज चलेगा कर दीजिए तो अब ये हुआ कि यज्ञ वो जो बकरे का सर था वो दक्ष को लगा दिया गया दक्ष जीवित हो गया सब देवताओं ने कहा महादेव उस यज्ञ में चलिए तो भाई शंकर जी ने कहा उस यज्ञ में जाकर क्या करेंगे भाग तो मिलने वाला नहीं फिर सब ने एक सुर में कहा भाई हाँ भाग आपको देंगे तो कौन सा यज्ञ में भाग दिया गया है जो यज्ञ में बचता है भाग जितना भी अंत में यज्ञ करने के बाद तो सब किसका हिस्सा होता है हर हर महादेव उस सब भाग महादेव का होता है अब महादेव उस यज्ञ में गए अब जब यज्ञ में गए तो उस समय यज्ञ को पुनः आरम्भ करवाया और अब की बार यज्ञ में पूर्ण में साक्षात भगवान प्रकट हो गए बोलभक्त वगवान की जय भगवान प्रकट हो गए उस समय दक्ष ने भगवान को प्रणाम किया भगवान ने का वरदान मांगी है तो दक्ष ने कहा कि मैं इनका दास बन जाऊं शंकर जी का कभी घमन ना है इस तरह से जो है उन्हें आशीर्वाद मिल गया दक्ष प्रजापति ने कहा प्रभु आपने जिनको बड़ा बनाया है उन्हें कोई छोटा नहीं करने वाला मैं शिव जी की महिमा को नहीं जान सका मैंने इन्हें बुरा भला कहा मैंने इन्हें छोटा समझा इसका प्रणाम मैंने भोग लिया इस तरह से बड़ा सुंदर जो है दक्ष ने भगवान से प्रार्थना करी इसी तरह से ये प्रसंग पापों को नाश करने वाला है बुरी बांधाओं को दूर करने वाला है और शंकर जी की कृपा बरसाने वाला है देवी पुराण के अनुसार देवी पुराण के अनुसार जब ये लीला हुई थी कि सती जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था वीरभद्र ने सब कुछ खत्म कर दिया था तो बाद में शंकर जी इस यज्ञ में आए थे तो जिस समय शंकर जी आए तो उस समय जब शंकर जी ने अपनी पत्नी सती का शव देखा तो मोहित हो गए मोह में चले गए देखो शंकर जी का वैराग्य देखो कैसा वैराग्य पत्नी ने जब भगवान के चरणों में अपराध किया तो उन्होंने अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं किया त्याग दिया था और आज जब उनकी पत्नी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया तो शंकर जी का मोह देखो केव शव को ही सती जी के उठा लिया और अब तो रोने लगे हैं, मोह करने लगे हैं। हरे उस समय देवता लोग परेशान हो गए कि ऐसे ही मोह करेंगे तो संसार तो खत्म हो जाएगा क्योंकि तो प्रलय के देवता हेंगे तो उस समय इनके मोह को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र जो था वो सती के अंग में मारा इस तरह से देवी सती देवी के इक्यावन भाग हो गए इक्यावन भागों में से बयालीस भाग वो भारत में गिरे तो कितने शक्तिपीठ हुए भारत में बयासी शक्तिपीठ बांग्लादेश में सती जी के चार अंग गए तो इसलिए बांग्लादेश में कितने शक्तिपीठ हुए चार शक्तिपीठ दो अंग सती जी के नेपाल में गए इसलिए नेपाल में कितने शक्तिपीठ हुए दो शक्तिपीठ हुए एक सती जी का अंग पाकिस्तान में आया जो कि ये माथे का भाग था तो हुआ पाकिस्तान के अंदर इंगलाज शक्तिपीठ। इसी तरह से एक अंग शक्ति का श्रीलंका में चला गया तो इसलिए श्रीलंका में एक शक्तिपीठ हुआ और एक अंग सती जी का तिब्बत में चला गया तो इसलिए वो एक शक्तिपीठ हुआ इस तरह से इक्यावन शक्तिपीठ बताए गए हैं तो सुदर्शन चक्र जब मारा था तो सुदर्शन चक्र की धार ऐसा होती है ना ऊपर नीचे तो कुछ अंग सती जी के ऊपर की ओर उड़ रहे थे और कुछ अंग नीचे की तरफ जा रहे थे इसलिए कुछ शक्तिपीठ क्या हुए ऊपर की तरफ है और कुछ शक्तिपीठ क्या है नीचे जमीन की तरफ है अब जैसे कि एक मिसाल है माता कात्यानी। माता कात्याणी जो है न शक्तिपीठ तो वृंदावन में बाल गिरा था तो लगभग 11 फीट नीचे है मां का इस तरह शक्तिपीठ हुआ और हर शक्तिपीठ के संग एक भैरव होता है हर शक्तिपीठ के संग इस तरह जो सती जी का इंगलाज में शक्तिपीठ है यहाँ पर भी देवी जी के संकोने कौन भैरव और जिनका नाम है भीमलोचन क्या नाम है भीमलोचन है जो इंग्लाश देवी के संग जो भैरव विराजमान है वो भीमलोचन लोचन है साक्षात महादेव है भैरव के रूप में ऐसी देवी शक्ति मैया को हम बारंबार सतीजी को नमन करते हैं इसी प्रकार से सती जी जब अपने शरीर का त्याग की तो आगे चलकर सती मैया हिममान की कन्या हुई हेमान की पत्नी का नाम क्या था मैना मैनाक पर्वत दो कन्याओं को जन्म दिया एक हुई गंगा और एक हुई उमा और जिनका एक नाम था पार्वती क्योंकि पर्वत राज की बेटी होने के कारण आपका नाम पार्वती हुआ देव नारद नारायण जी ने कन्या की जन्म कुंडली देखी थी कहा भाई इसके तो पति बड़े अशुभ होंगे पर यह सारा अशुभ शुभ हो सकता है अगर देवादिदेव महादेव जी के संग इनका विवाह हो जाए और ये उनके लिए तप कर ले तो महादेव जी को प्राप्त करने के लिए सती सती जी जो पार्वती बनकर आई बड़ा कठोर तप किया ऋषियों ने भड़काना चाहा, देवों ने भड़काना चाहा और नहीं भड़के अब विवाह तय हो गया तो आइए थोड़ी सी शंकर जी की बारात की झांकी ले, ले लेते हैं हमारा जब दूले राजा को हल्दी लगाई जाती है तो उस समय आपको हल्दी नहीं लगाई गई शमशान की गरम गरम भभूति लगाई गई अब देखो देवता लोग पहले शिवजी को तैयार कर रहे थे दूले राजा बना रहे थे बहुत प्रेतों ने टेड़ा वाका मुँह कर दिया तो शिवजी ने कहा देवताओं को आप हटिया हमारे गणी हमको तैयार करेंगे अब दूल्हे राजा को लगाई जाती है क्या हल्दी अभी दूल्हे राजा को क्या लगाए तो उस समय एक भूत दोला दोला आया बोले महाराज अभी अभी शमशान में मुर्दा है तो कहो तो गर्मा गर्म भभूति लेकर आ जाओ बोले ले आओ अब जब भभूति लेकर आए तो कुछ भी तो थोड़ा बहुत लगा ले तो अच्छा लगता हैगा ये थोड़ा बहुत अच्छा लगाया शंकर जी ने तो भूतगढ़ों ने कहा महाराज अब अच्छे नहीं लग रहे तो वही शंकर जी ने दे भड़ भर, भर के लगा लिया तो भूतों ने कहा महाराज बड़े सुंदर लग रहे हो नज़र ना लग जाए अब अब दूल्हे राजा को काजल लगाना था अब थोड़ा बहुत स्त्री पुरुष अगर काजल लगावे तो सुंदर लगते हैं पर और यहाँ क्या हुआ ये थोड़ा बहुत काजल लगाया भूतपुर ने तो तो कहा महाराज नहीं अच्छे नहीं लग रहे फिर वो वही काजल जब महादेव ने दे भर कर लगा दिया तो बोले महाराज क्या सुंदर लग रहे हो तो बोले भाई वो दूल्हे की शे, शेरवानी भी तो होनी चाहिए शंकर जी बोले लो शेरवानी तो सिला नहीं अरे छोलो शेरवानी को एक छाल यहाँ लपेट दी एक कंधे पर रख दी बोले हो गया कपड़ा तैयार तो बोले भाई वो दूले राजा को ताज भी पहनाया जाता है शंकर जी ने का वाह रे वाह अरे इतनी बड़ी जटाएँ क्या मुंह देखने के लिए बड़ी की है कि? किस लिए जटाएँ काम आएगी मुँह उड़कर वही जटाओं का ताज बना लिया बोले भाई दूल्हे राजा के सर पर मोर बोले मोर कहाँ से लेकर आ उसी समय मणिधर नाम का सांप खूब उछलकूद कर रहा था अरे भूतो ने बोला यहाँ उछलकूद कर रहा है बेड़िया माथे के ऊपर उछल कूद भी करता रहे मोर का काम भी करता रहे तो मोर की जगह मणिधर सांप को बिठा दिया <coughs> फिर बोलते हैं, दूल्हे राजा के घर में अब गले में चेन भी होनी थी सोने की बोले भाई सोने की चैन तो बनवा ही नहीं तो नर मुंडो की मालाई शंकर जी ने क्या कर दिया धारण कर लिया आज एक नहीं पता नहीं कितनी सारी नरमुंडो की मालाएं धारण कर ली तो बेचारे सांप बिच्छू मुंह लटकाए बैठे थे तो शंकर ने कह लाओ पकड़ लो इनको भी तो उस समय अपनी बुझाओं पर सांपों को धारण कर लिया और जो माथे पर दूल्हे राजा को टीके लगते वहां पर बिच्छुओं को धारण कर लिया अब महाराज दूल्हे राजा तो तैयार हो गए उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि आप इतने खूबसूरत लग रहे हो हम हमारी खबसूरत खूबसूरत तो आप आपके आगे फीके लग रही है तो हम अगर आपके संग जाएंगे तो आपके तो अपमान होने वाली बात है इस तरह कर, कहने लगे विष्णु जी कि आप अपनी बरात को लेते आते आते रहना हम आगे चलते हैंगे शंकर जी ने कहा जाओ जाओ बारात कब आएगी जब हमारी पूरी सेना होगी तो इस तरह से विष्णु जी ने इनका उपहास कर दिया है, इनकी मजाक मिला कर चले गए शंकर जी ने अपने गणों को कहालाव बुलाओ अपनी बरात तो सारे भूत गए शमशान में धोले धोले अरे सोते रह गए अरे क्या हुआ अरे अपने भोले बाबा का विवाह आएगा अच्छा तो अरे निविदन दिया है अब ये सब थोड़े धोड़े आ गए शमशान से तो कुछ भूत वृक्षों के पास चले गए वृक्षों पर तो वृक्षों पर कुछ भूतड़िया उल्टी लटकी हुई थी अरे घनों ने कहा उल्टी लटकी रहोगी चलो बोले कहा अरे अपने भोले बाबा का विवाह बुलाया उन्होंने अरे भूतुड़ी तो हैरान हो गई लो किसी के घर में जाए या तो नींबू में या नारियल में या बोतल में हमको बारात में लेकर जा रहे हैं इस तरह मोटे पतले दुबले ऊंचे लंबे छोटे चौड़े सारे भूत भिरे टेड़े बाके सब आ रहे हैं शंकर जी की बराती अंदर अपने बारातियों को देख भोले बाबा तो बड़े प्रसन्न हो अब शंकर जी बैल पर जा रहे हैं भूत प्रेत भी जा रहे हैं अब सबकी यही इच्छा होती है कि दूल्हे राजा के सामने तोला नाचेंगे तो दूल्हे राजा को पता लगेगा अरे ये भी हमारी विवाह में नाचा था बिचारे भूत दौड़कर आगे आते हैं शंकर जी के पास खूब नाचने लग जाते हैं शंकर जी आगे बढ़ जाते थे फिर दूसरे भूत को दौड़कर आकर बताना पड़ता था हम भी नाच रहेंगे शंकर तो जी को लगा बेचारे परेशान हो रहे हैं इन्हें बहुत कष्ट होता आगे आने में तो सीधे की जगह बेल पर शिवजी बेल के उल्टे बताओ अब आप खुद सोचोगे तो झूला राजा बारात लेकर उल्टा बैठ कर जाएगा तो कैसी बारात होगी तो उल्टे बैठे शंकर जी बेल पर जा रहे हैं अब जिस भूत को देखे उसको जो सजा में नाचने में बारात बड़े प्रेम से जा रही थी बोले रुको रुको बोले क्या हुआ बोले जाम लग गया है बोले भाई किस बात का जाम लग गया अरे वो मोटा ताजा भूत बड़े भाव में नाच रहा था पता नहीं नच नचते, नचते नचते उस भूत को क्या सूझी गिर गया और पूरे पूरे रोड को जाम कर दिया उसने सड़क को तो बोले महाराज उसको उठाने की तैयारी की जा रही है इसलिए समय लग जाएगा जैसे तैसे कर उस भूत को उन्होंने खड़ा कर दिया बोला भाई का भयो बोले हम तो भाव में नाच रहे थे बाबा की बारात में बोले नाच ना तो पीछे नाच तेरे गिरने से थे कितने घंटे बारात रुक गई फिर आगे बारात जाने लगी अब जैसे बारात आगे जानी तो बोले रोको रोको बोले क्या हुआ बोले बेचारा दुबला पतला सा भूत नाच रहा था तेज हवा आई कहीं हवा में उलकर दूर चढ़ा गया अभी बाराती कम हो जाएगा तो उसको ढूंढने दून, के लिए चले गए जैसे तैसे घंटे लगे उसे ढूंढ लेकर आए पूछ लिया अभी क्या कहा भयो बोले हम तो भाव में नाच रहे थे बोले नाच ना बीच में नाच हवा आवे तुझे पकड़ तो ले इस तरह से रुक रुक कर ये बारात झुमझाती भी जा रही है और कैसी बारात जा रही है बोले चलता फिरता मालूम लो ही जा रहा हो अरे जिस भूत भूतड़ी की आंखें लटक रही थी वो अपनी आंखों को हिलाकर नाचने लगे सर कटा अपने सर को हाथ में लेकर खूब नाचने लगा अरे टेढ़े भाके भूत भी खूब नाचने लगे महाराज एक भूत के इतने मुंह में सुराग थे उसने देव पानी भरा फुवारा ही मुंह से निकाल दिया हो इस तरह से बड़े भूत मनोरंजन करते हुए जा रहे थे इतने में वहां बच्चे बेचारे तैयार होकर बारात देखने के लिए आए थे तो सबसे पहले किन की किन, किन पर दृष्टि पड़ गई भगवान विष्णु प्रवेश कर के अरे बारात आ गई दूल्हे राजा आ गए भगवान है कहा गलत हो रही है आपको तो हम दूल्हे राजा नहीं तो बोले कौन हुँ? बोले हम तो दूले राजा के मित्र हैं अरे सबने का मित्र इतना खूबसूरत तो राजा दूला राजा के कैसा खूबसूरत होगा भगवान ने कहा कभी भूलोगे नहीं इतने खूबसूरत है अब पीछे से इंद्र आ गए सबने का हमको लगता यही दूल्हे राजा अरे आइए दूले राजा जी आइए आइए बोले आपको गलत फहमी हो रही है हम दूले राजा नहीं है तो सबने पूछा आप हो कौन बोले हम तो दूल्हे राजा के सेवक है अरे सबने भूला सेवक इतना खूबसूरत तो दूल्हा राजा कैसा खूबसूरत होगा इंद्र ने कहा सपने में भी, भी नहीं भूलोगे ऐसा दूल्हा राजा आएगा अब सब लोग उत्तावले से बेचैन होकर एक ताक रखी हुई दरवाजे के ऊपर के बारात आएगी अब असली बारात आ गई सारे भूत प्रेत डायने पिच्छल पेरियां अपने बाल बाल सर घुमाते हुए नाच रहे थे अरे बच्चे तो वहां से प्लान कर गए महाराज सारे बच्चे अपने घर भाग गए और बच्चे कब कप कपा रहे थे माताओं ने पूछा बेटा क्या हुआ बोले भूत भूत भूत भूत भूत भूत भूत बच्चों की माताओं ने बोला दिन दिहा तुम्हें कहां से भूत दिखलाई दिया बोले उमा भूत ये तो कोई भूत है ऐसे कहने लगे महादेव को बिठा दिया गया डेरा देते ना जमाई राजा को बैठो मैना देवी ने घर से आंखें बंद कर ली और दिया भी कोई छोटा मोटा नहीं विशाल दिया नहीं गंगा आरती वाले ऐसा दिया इतने सारे उसमें दीप जल रहे थे बोले अपने जमाई की आरती करूँगी चलो भाई आरती तो करने जा पर आंखें तो खोल कर जा बोले नहीं जमाई जी पास आंख खोलूगी आंखें बंद की आ रही है महाराज उस दिए को लेकर जैसे ही भोले बाबा के निकट पहुंची तो कंगन तो थे नहीं सारे सर्प थे और सर्प वैसी आँख से भयभीत होता है जब सर्पों को वो दिए के आग का तपस लगा सारे सर्प सापरने लगे उस समय मैना देवी ने कहा से आ रही है मैना देवी ने जैसे आंखें खोली भगवान भूत भावन सासु मां को देख मुस्कुराने लगे मेना देवी को चक्कर आए मेना देवी ने दे आरती की थाली महादेव को मारी और वहां से चली गई शंकर जी भोले थे बिचारे शंकर जी ने कहा शायद विवाह में कोई रसम होगी ये कि सासु माँ थाली मार कर जाती होगी अब हुआ ये माता पार्वती श्रंगार कर रही है मेना देवी कोस रही है किसे कोस रही है देव ऋषि जी को होता यही है कि जो हमें हमारे लिए अच्छा सोचे वो गड़बड़ी हो जाओ तो सबसे पहले दुश्मनी हमारा वो होगा क्या बिगाड़ा मेरी बेटी ने इस भूस से मेरी बेटी का बीमा तय कर दिया बुरा <laughs> भला अकेले लगी उस समय जो है वो पार्वती को कहा कि मैं तो इस भूज से ते तेरा बीमा नहीं करूंगी मैं मर जाऊंगी बीमा नहीं करूंगी उस समय भगवान विष्णु जी आ गए देव ऋषि नारद जी आ गए ब्रह्मा जी आ गए समझाया मैना देवी को बोले पहले भी इनके चक्कर में चली गई थी ज्यादा करोगे फिर चली जाएगी यहाँ से इस तरह से हमारे भोले बाबा का माता पार्वती के संग विवाह हो गया आज भी हमारे भोले बाबा अपनी प्रिय पत्नी पार्वती के संग कैलाश रहते और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं यहाँ तो हम भी महाद, महादेव से आशीर्वाद की कामना करते हैं आप बुद्धि के देव हैं आप वैष्णव हैं तो आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम में वैष्णवता शुद्धि आ जाएगी अच्छा जब तब हो जाएगा तो हम आपके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं भोले बाबा आप हम पर भी कृपा करें कुछ जीवों पर भी कृपा करें क्योंकि आप तो पशुपतिनाथ हो आप तो भुजगिंद्र हारा ये जितने कीड़े मकोड़े आती आप तो उनके पूजन्य हो सब आपका पूजन करते हैं चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे देवता हो चाहे राक्षस हो या भूत हो या प्रेत हो चाहे वो पक्षी हो आप सबके पूजन्य हैंगे हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं बोलो हर हर महादेव की जय चलो बराती को भोजन करवाते हैं फिर आगे चलते हैं अब बरातियों को भोजन करवाना है बड़ी समस्या की बात क्योंकि भोजन करवाना किन है बोले भूतों को बेचारे खीर वाले के तो हाथ कांप रहे थे बोले मीठा है सुना है भूत बड़े शोक से मीठा खाते हैंगे इतने में सबसे पहले सबको पत्तर रखे जा रहे थे तो पहले तो कहीं लोग सरकटे के पास समस्या आ गई पुलिस का मुंह इधर और धड़ इधर तो कैसे खिलाया जाए इसे? तो एक ने कहा थे को मुंह के पास रखेगा तो बड़ी समस्या है कि खाएंगे कैसे ऐसा करते धड़ के पास रख देते हैं, खुद ही ठोस देगा यहां पर उसे भी पत्तल रख दिया अब एक जगह फिर समस्या आ गई ऐसा भूत था चारों तरफ सेवादारी घूम गए पर मुंह ही नहीं कहीं नजर आ रहा था बोले भाई इसे भोजन कैसे कराया जाए तो थोड़ी थोड़ी देर बाद में इसकी आवाज आती अहम अहम बोले इसकी आवाज तो आ रही है एक ने कहा मैं पत्तल तैयार रखता हूं तू आवाज तो आवाज सुनने के लिए चेतन रहे जहां बोले अहम वही रख देना वहीं से खा लेगा तो सुन रहे थे कहां से आवाज आई अरे बोले यहां से आवाज आ रही अहम यहीं रख दिया बोले खा ले भाई तू अब एक भूत के बाद फिर समस्या आ गई उसके इतने सारे मुंह तो बोले इसको किस मुंह से खिलाए तो चारों तरफ मुंह ही मुंह थे तो उसके मुंह को गिरने लग गए 20, 25, 30 जितने भी मुंह थे बोले उतने ही रख दो हर मुंह से इसको खिला दो तो उसके सब मुंह के आगे क्या रख दिया पत्थर रख दिया अब बेचारे खीर वाले हैं अब खीर वाले ने सोचा कि छोटा चमच लेकर जाऊंगा परोसुओं ऐसे नहीं मुझे खा जा तो बिचारा भोले डर डर के सेवा कर रहा था उसने खीर के परोसने वाले चम्मच के आगे डंडा लगा दिया लंबा और दूर से परोस देता था महाराज इस तरह से महादेव की गणेश होते हैं महाराज जी उनको भोजन भी करवा दिया गया तो नमन करते हुए हम कथा में आगे बढ़ते बोले भक्त बसल भगवान की जय अब महाराज श्री मैत्री ऋषि विदुर जी से स्वयंभू मनु के जो छोटे जो बेटा है जिनका नाम है उत्तानपाद, उनकी कथा कहते हैं हम सब कौन है? है कि जिसका सर हो नीचे और पैर हो ऊपर उसे उत्तानपाद कहा गया है और हम सब अपनी माता के गर्भ में ऐसे ही थे सर नीचे और पैर ऊपर था उस समय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 जो लोग अपनी इस पत्नी की बात को कि उनको द्रुप फल की मिलेगी जो आज भी आकाश में चमक रहा है। <coughs> एक दिन के बाद है कि द्रुव जब राज्यसभा में गए तो ध्रुव जी के पिता उत्तानपाद ऊंची गद्दी पर बैठे थे तो द्रुप जी की इच्छा हुई कि मैं पिता की गोद में बैठ जाऊं तो जैसे ही द्रुप जी महाराज जी पिता की गोद में बैठने गए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 कि मैं देवी सुरुचि के गर्भ से जन्म लूँ तो जब तुम मेरी गर्भ से जन्म लोगे तभी तुम्हें पिता की गद्दी और गोद मिलेगी तो यहाँ इसने भक्त और भगवान दोनों का ही क्या कर दिया अपमान कर दिया अब हुआ ये कि जब द्रुप जी महाराज जी को डांट दिया तो रोते रोते पाँच साल के बालक द्रुप जी महाराज जी अपनी माता सुनीति के पास आए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 नारद नारद नारद नारद जी जी जी ने ने कहा कहा आपका नाम क्या देव जी को दुरुप जी ने आप क्या को आप हैं बोले बोले बोले हम तो नहीं मानते बोले नारदम देव जिसको नारद मिलते उसको भगवान मिलते और तुम कैसे नारद हो भगवान के जगह मुझे घर पे लेकर जा रहे हो हमारे जो तो संत, संत कहते नारद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 देव ऋषि नारायण जी ने का चेला तो पक्का है मंत्र भूख देना चाहिए बोले बेटा कहाँ तप करने के लिए जाओगे किस मंत्र का जप करोगे तो उस समय द्रुप जिने का गुरु जी वो सब तो आप मुझे हो गए तो उस समय द्रुप जने का गुरु जी वो सब तो आप मुझे बताओगे अब जो है देव ऋषि नारायण जी ने ध्रुव जी को दीक्षा में मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेव सिद्धागण नजर आते इस मंत्र का सिद्ध करने से आकाश में जो उड़ते हैं सिद्ध गण इस मंत्र में इतनी शक्ति है देव ऋषि नारायद जी ने कहा तुम मथुरा जाओ वहा कई बन है और वहीं पर है मधुबन यमुना जी की निर्मल धारा बहती है यमुना जी आ गई भाई काली दे तक यमुना जी आ गई है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 अब जैसे कि ध्रुप जी ने आज बेर खाए ना तो तीन दिन बाद द्रुव जी महाराज जी बेर खाएंगे एक महीने तक ध्रुव जी महाराज जी ने ऐसे ही तप किया आगे चलकर दूसरे महीने में द्रुप जी महाराज जी ने बेर खाना छोड़ दिया जो सूखे घास पत्ते थे वो खाते थे तो आज खाया तो अब छह दिन में खाएंगे महीना ऐसा ही भजन चलता आगे चलकर तीसरे महीने में द्रुव महाराज जी ने घास भी खाना छोड़ दिया जल पीते थे तो आज जल पिया तो नौ दिन में जल पिएंगे, एक महीना ऐसा ही भजन चल रहेगा आगे चलकर ध्रुव जी महाराज जी ने जल लेना भी बंद कर दिया तो श्वास लेते थे श्वास पर भजन करते थे जैसे आज श्वास लिया तो अब बारह दिन में श्वास लेंगे तो एक महीने तक द्रुप जी ने ऐसे ही भजन किया अंतिम समय तो द्रुप जी महाराज जी ने सांस लेना भी बंद कर दिया अब तो देवताओं का सांस लेना मुश्किल हो गया सारे देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर भगवान के पास गए देवताओं ने कहा प्रभु ये कौन कोने सा तप कर रहा है जिसके कारण हमारा सांस लेना मुश्किल हो गया भगवान मुस्कुरा भगवान ललित हो रहे हैं उतावले हो रहे हैं भगवान बोले मेरा भक्त कर रहा है क्योंकि वेती इतिहास में पहली मर्तबा ये होगा अब तक तो बुढ़े लोगों ने भजन किया है पर पांच साल का बच्चा भजन कर रहा है तो वेदी के इतिहास में पहली मर्तबा भगवान भी ललित हो रहे हैं, उतावले हैं रहे उनको देखने के लिए तो बोले चिंता ना करो मैं जा रहा हूं मेरे भक्त को देखने के लिए दर्शन देने के लिए जिस रूप का ध्रुव जी अंदर ध्यान करते थे वही रूप भगवान ने सजा दिया गरुड़ जी के ऊपर बैठ गए हैं भगवान मधुबन में आ गए भगवान आए गरुड़ जी उतरा और गरुड़ जी को टेका लेकर भगवान खड़े हो गए अक्सर हम कभी दीवार का टेका लेकर खड़े हो जाते हैं आए क्या आते भगवान ध्रूव जी को दर्शन देने और यहाँ भगवान ध्रूप का दर्शन करने लग गए अरे भगवान को तो बाद में याद आया लो जिस भगवान ने सूर्य को ज्ञान दिया जिनके विषय में राधा उपनिषद में लिखा है कि बुद्धिमान है आज उनकी बुद्धि चक्रा गई आए थे द्रूप जो को दर्शन देने या करने लग गए ये कितना सुंदर रहेगा बाद में याद आया अरे मैं दर्शन देने के लिए आया था करने की थोड़ी लिए आया था भगवान ने कहा बेटा द्रूप नेत्र खोलों में आ गया जगतनाथ अरे खाक नेत्र खोने वाला जैसे भीतर आनंद आ रहा है वो बाहर का लेने वाला आनंद अरे भगवान ने कहा यह तो अंदर कनेक्शन लगाए बैठा है बेठा? अब इसको मेरा दर्शन कैसे होगा तो भगवान ने कहा कि अंदर वाले को ही गायब कर दिया अब जब अंदर वाले को गायब किया अटपटा के द्रूप ने अपने नेत्र खोले तो जो भीतर थे वो बाहर नजर आ रहे हैं रोने लगे आंखों से आंसू बेहने लगा पने लगे ध्रुप जी महाराज जी और मन में एक ही विचार कर रहे हैं कि ब्रह्मादि देवता की स्तुति करने में असमर्थ है और मैं तो विद्यालय भी नहीं गया तब करने आ कम उम्र में मैं इनकी तारीफ क्या करूंगा उस समय भगवान समझ गया बच्चा कुछ कहना चाहता है के नहीं पा रहा भगवान ने शंक जो है ध्रुप के गाल पर लगा दिया ऐसे ध्रुप जी ने भगवान की स्तुति करेगी ब्रह्मादि देवता भी क्या करेगी गर्ग समित का श्लोक है ना के मुकंद करोति तिवाचान पंघु लंगते गिरी यृपा तम हम बंदे परमानंद माधव <coughs> मुकंद करोति तिचान गंगा बोल सकता है पंघु लंगते नंगड़ा पर्वत को लांग सकता है लेकिन कब जब भगवान माधव की कृपा हो जाए तेरा एक इशारा हो तो क्या से क्या हो जाए अंधा देखे नंगड़ा नाचे गुंगा गाना गाए बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी ध्रुव जी महाराज जी रहे भगवान ने कहा ध्रूप वरदान मांगो ध्रुप जी ने कहा हमको वरदान चाहिए नहीं है बोले किस लिए भजन करने आया था माने डाटा भजन करने के लिए आ गया अच्छा क्या भजन करने आया किस भाव से भजन करने आया पता है ग्लानी ग्लानी से गलानी हुई माँ ने माने डाटा जाप पहले विष्णु का दर्शन भजन कर फिर गद्दी पर बैठेगा इसलिए तो गोस्वामी जी कह रहे हैं ध्रुव संग ग्लानी जपे हु ध्रुव संग ग्लानी जपे हु हरि नामो पाहु अचल अनुपम थाहु पाहु अचल अनुपम थाहु ग्लानी से भजन करने आए लेकिन भगवान ने ये नहीं देखा भगवान का भाव यही है कि भगवान केवल भजन को देखते हैं पर किस भाव से कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देते भगवान ये गिलानी से भजन करने के लिए आए थे ने डांटा था रोते रोते भजन करने के लिए आए लेकिन फिर भी भगवान क्या हुए प्रकट हुआ है तो भगवान ने कहा न भैया विष्णु पुराण में अपने राम ने पढ़ा विष्णु प्राण के अनुसार ध्रुव जी महाराजी पिछले जन्म में ब्राह्मण थे ध्रुप जी महाराज जी की एक राजकुमार थे दोस्ती हो गई मित्रता राजकुमार के ठाट देखकर ध्रुव जी ने बेचारे किया काज हमारे भी ऐसे ठाट होते ये इनसे हो गया पाप और इसी कारण जो है श्री द्रुप जी महाराज जी को अगले जन्म में छतरी बनकर आना पड़ा तो अगर नीचे से ऊपर जाना अच्छा पर ऊपर से नीचे आना ठीक नहीं है तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए इस कथा से विष्णु पुराण से भागवत से शिक्षा लेनी चाहिए वो शिक्षा ये लेनी चाहिए कि हमें अपने पाप पुण्यों को भोगना पड़ता है अब जैसे कि एक मिसाल है अगर किसी का जन्म शुद्र जाति में हो जाए और अगले जन्म में मतलब शुद्र जाति में जन्म हो गया और वैष्णव बन जाए तो इसका मतलब शुद्र जाति मतलब नीचे तो गड़बड़ी है और वैष्णव बन जाना ऊपर मतलब कोई पुण्य है यानी कि पिछले जन्म में कोई पाप हुआ होगा जिसके कारण पाप भी भोगना पड़ा और पुण्य भी भोगना पड़ा तो ये हमको भोगना पड़ता है तो द्रुप जी महाराज जी से क्या अपराध हुआ पिछले जन्म में कि राजकुमार से मित्रता हो गई जबकि ब्राह्मण वंश थे इसलिए उस अपराध के कारण क्या हुआ आपको छत्री बनकर आना पड़ा पर पुण्य क्या था कि ब्राह्मण कुल जब ब्राह्मण जन्म के अंदर इन्होंने तब जो किया था वो फल भी उन्हें प्राप्त हो गया इस कारण इन्होंने पांच साल की अवस्था में ही भजन किया यही बात गीता के अंदर आती है छठे अध्याय के अंदर अर्जुन ने पूछा योग साधना करते करते पूरा भजन ना करने के कारण योग करने के कारण संसार से चला जाए तो उसका क्या होगा तो फिर भगवान ने कहा भगवान ने कहा या तो धनवानों में जन्म होगा या योगियों के घर में जन्म होगा और अपनी कोई भी भक्ति को पुण्य से क्या होगा आगे बढ़ा देगा अब इसी तरह से जो है वो कुछ लोगों को वैष्णवता बहुत देर से मिली और कुछ लोग जन्म से ही वैष्णव बन गए तो जिनको देर से मिली उनका वैसा कर्म था और जिन्हें जन्म से ही ये भक्ति मिल गई इसका मतलब उन्होंने कोई पुण्य किया ब्रह्मात्मा भूता नहीं उन्होंने कोई पिछले जन्म में पुण्य किया इसलिए उन्हें भक्ति शुरू से ही मिल गई अब जैसे की मिसाल है कोई पढ़ा लिखा हो कि, किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो उसने पढ़ना छोड़ दिया हो और अब उन्हें पुनः पढ़ाया जाए तो उसे शुरू से पढ़ाई नहीं जाएगा आगे की पढ़ाई कराई जाएगी इसलिए जो लोग जन्म से भक्त बने जाते हैं उनको वो पढ़ाई कराने की आवश्यकता नहीं है भक्त बनाने की वो तो भक्त बन गए उन्हें अब आगे की पढ़ाई करनी पड़ेगी तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपने पाप पुण्य से छुटकारा नहीं पा सकते हमको भोगना पड़ेगा अब वो पाप रुक कैसे गया तो उसका हमें सीधा सीधा उदाहरण मिलता है कि जब वैष्णवता में आया एक ब्राह्मण को भी वैष्णव बनने के लिए एक वैष्णव से दीक्षित होना पड़ेगा एक ब्राह्मण को भी इसलिए वैष्णव वैष्णव की तो बड़ी मानता बताई गई है सत्य सनातन धर्म को बचाने वाले कौन है कलयुक्त अंदर वैष्णव महाप्रभु श्री रामानुजाचार्य जी रामानंदाचार्य जी चितन्या महाप्रभु वल्लभाचार्य जी माधवाचार्य जी इन सब वैष्णव ने आके ना ये सत्य सनातन धर्म को बचाया वरना तो सत्य सनातन धर्म कब से खत्म हो जाता जीती जीता जीती मिसाल कौन है शिला प्रुपात जी महाराज पूरे वैष्णव में जो सनातन धर्म का झंडा लहरा दिया पूरे विश्व के अंदर तो इतनी महान वैष्णवों की बताई गई है कि कितने वैष्णव जन तो कहिए प्रीत पढ़ाई जाने तो यह वैष्णव तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए इन कथाओं से कि हमें पाप पुण्य दोनों ही भोगना पड़ता है तो भगवान ने कहा दुरूप मैं तो पिछले पिछली, पिछली मर्ता भी तुझे देने आया था दर्शन आशीर्वाद देने के लिए वरदान देने पर तेरी ही मित्रता राजकुमार से हो गई तो मैंने हाथ पीछे हटा दिया तो जा तू तो 36000 हजार वर्षो तक यहां का राज्य करेगा और इसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक लोक का निर्माण करूंगा जो होगा ध्रुव लोक अरे संसार का सब कुछ खत्म हो जाएगा पर तेरे लोक का नाश नहीं होगा ये सप्तऋषि दिन रात तुम्हारे चक्कर काटते रहेंगे सप्तऋषि क्या है ध्रुव जी के चक्कर काटते रहते हैं जा? और भगवान ने ध्रुप को गोद में बिठाकर बड़ा प्यार किया भगवान ने अब तक तो भगवान ने जिनको अपना दर्शन दिया भगवान अंतर ध्यान हो गए पर ध्रुप जी को तो भगवान वेंकुट तक एक तांग देखते ही गए बोले भक्त वस्तु भगवान की जय वहां उत्तान पात कोस रहे अपने आप को अपनी पत्नी को कोस रहे हैं सुरु को बोले पापनी तेरे कारण मेरा नन्ना सा बच्चा वन में चला गया अरे कहीं गंगा आदि नदी में डूब कर मर गया होगा अरे कहीं जंगल में किसी पशु ने खा गया होगा उसे, इतने में देव नारद जी आके तुमरू गंधर्व को लेकर उस समय बड़े प्रसन्न हो गए राजा उत्तानपाद नमस्कार किया गया शोक की घड़ी में आपका दर्शन ना जाने मेरा पुत्र कहाँ चला गया उस वक्त देव नारद जी ने कहा तुम अपने पुत्र का शोक मत करो तुम्हारे पुत्र ने तो वो गति प्राप्त की जो तो दूसरे को मिलना दुर्लभ है जाओ लेकर आ जाओ उसने तो भगवान को पा लिया अब तो हाथी घोड़े रथ पैदल सैनिक गाते बजाते हुए द्रुप जी महाराज जी को क्या कर रहे हैं लेने के लिए जा रहे हैं। अरे जब ध्रुव जी तप करने जा रहे थे तब तो कोई उनको छोड़ने के लिए गया नहीं तो कौन में लेते सतगुरुदेव में लेते देव ऋषि नारायण जी और आज जब भगवान मिल गए तो सब लोग ही इनके स्वागत के लिए आ रहे हैं इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जा पर कृपा राम की होई जा पर कृपा राम की होई ई ता पर कृपा करे सब कोई पर कृपा करे सबको ही <coughs> जब राम जी की कृपा हो जाती है ना फिर सब लोग आप पर कृपा करने लग जाते हैं अब कुछ लोग जो है न वो ज्ञान आदि जब उन्हें मिल जाता तो घबन आ जाता है अरे साहब हमारी मेहनत है हमारी मेहनत का ये नतीजा है कि लोग खूब हमारी सेवा करते हैं ये तो वो ही बात हो गई कि किसी आप अच्छी कंपनी में काम करते हो और कंपनी के द्वारा आपको जो है वो मेडिकल मिल रहा है बच्चों की पढ़ाई घर आदि सब कुछ मिल गया आपको और आप कहे अरे साहब ये तो सब हमारे बल पर मिला कंपनी छोड़कर देखो फिर पता लगेगा किसके बल पर मिल रहा है अरे कंपनी छोड़ोगे तो सब कुछ चला जाएगा इस तरह से जो भी हमें कीर्ति मिलती है जो भी सम्मान मिलता है हम सबके के पूजन्य हैं वो सब हम प्रभु की नौकरी कर रहे हैं प्रभु का कार्य कर रहे हैंगे इसलिए सब हम पूजन्य सबके हैं जरा चरसीमा वाली बनकर देखो फिर कोई तुम्हें गद्दी पर बिठाने वाला नहीं फिर कोई मान सम्मान हार पिनाने वाला नहीं सब भगा देंगे आपको इसलिए जहाँ पर राम की कृपा होती है तब सब लोग हम पर क्या करने लग जाते कृपा करने लग जाते हेंगे ध्रुव जी महाराज जी जब वन में तप करने के लिए गए थे तब राम जी की कृपा नहीं हुई थी और जब गुरु जी ने आशीर्वाद दिया तब किया तो गुरु कृपा से ध्रुव जी को कौन मिले भगवान मिले और जब भगवान मिले तो ध्रुव जी महाराज जी सबके क्या हो गए पूजन नहीं हो गए तो अब हाथी घोले रतों को लेकर जा रहे गाते बजाते हुए आपके स्वागत के लिए ध्रुव महाराज जी को घर पर लेकर आ गए आगे चलकर ध्रुव जी महाराज जी कि पिता जो पाते उनका मन राज काज में नहीं लगता था तो बेटे को ही सप्ता का भार सौंप दिया और आपके पिता पात भजन करने के लिए उत्तराखंड में चले गए दुर्व जी के दो विवाह हुए एक प्रजापति शिशु कुमार की पुत्री भ्रमी से हुआ और दूसरा वायु पुत्री इलाके से हुआ जो भ्रमी के संग इनका विवाह हुआ था उनके पुत्र थे कल्प और वत्सर और जो दूसरा विवाह इनका हुआ था वायु कन्या इला के संग इनके एक बेटा हुए जिनका नाम था उत्काल और एक कन्या थी जिनका नाम था रत्ना एक दिन की बात है दुरुप जी के जो छोटे भाई थे वो शिकार खेलने गया हिमालय पर एक यक्ष ने उसे मार दिया जब उतंग लौट कर नहीं आया तो उतंग की माता सुरुचि को बड़ी बेचैनी होने लगी अपने बेटे की खोज करने के लिए जब गई तो वो भी वहीं पर मर गई ये बात दुरुप जी को जब पता लगा तो दुरुप जी महाराज जी ने अपना रथ निकाला और अपने दिव्य अस्त्रों से उस रथ को सजा दिया और दुरुप जी महाराज जी गए हिमालय और सैकड़ों यक्षों को मार दिया उस समय ब्रह्मा जी प्रकट हो द्रुप जी ने अपने पितामह को नमस्कार किया ब्रह्मा जी ने कहा द्रूव तुम एक वैष्णव राजा हो और एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा और तुमने बदले में सैकड़ों यक्षों को मार दिया तुम्हें ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए था द्रुव जी महाराज जिन ने अपने पूर्वज की बात को मान लिया और द्रूव जी वन को ध्रूव जी के वन चले जाने पर उत्काल राजा बन गए थे द्रुव जी महाराज जी खूब संतों का संग करते थे जब द्रुप जी महाराज जी के 36000 वर्ष पूर्ण हुए तब द्रुप जी महाराज जी को बद्रीनाथ पर विमान लेने के लिए आया और उस विमान पर भगवान के पार्षद नंद सुनंदन थे हे द्रुप हमारे लिए एक लोक का निर्माण किया है तो चलो तुम्हारे लोग हम तुम्हें लेने के लिए द्रूप जी ने कहा महाराज सवेरे सवेरे आ गए हमारा नित्य कर्म तो करने दे उस समय सवेरे से वो विमान रात तक खड़ा था तो नित्य कर्म हमारा क्या होता है सवेरे मंगला पूजन करना भोग लगाना गायत्री जप आदि करना फिर दोपहर में भगवान का भोग आदि लगाना जब तप करना पूजन करना और फिर संध्या वेला में भगवान का पूजन कर कर भोग लगाकर विश्राम करा देना यह हमारा नित्य कर्म होता है तो भाई दुरुप जी ने कहा नित्य कर्म तो करो नहीं तो आप तो सवेरे सवेरे आ गए तो विमान खड़ा है दुरुप जी महाराज जी ने अपना नित्य कर्म पूर्ण कर दिया और जब दुरुप जी महाराज जी ने अपना नित्य कर्म किया उस समय जब द्रूप जी महाराज जी विमान पर बैठने लगे उस समय मृत्यु के देवता आ गए मृत्यु के देवता ने कहा ध्रुव हमको भी देख लो ध्रुव जी ने बोला कौन बोला मृत्यु देव है अच्छा मृत्यु हो बैठो लो मृत्यु ध्रुव जी के इशारे पर चल रही है बैठ गए मृत्यु के सर पर पग रखा ध्रुव जी ने और विमान पर बैठ गए बोले भक्त बस भगवान की जगत है वो शक्ति होती है जो मृत्यु को जीत लेती है विमान पर बैठे द्रुप जी का मुंह लेट कहा था अरे भगवान के पार ने पूछ लिया द्रूप तुम्हारा मुख इतना उदास क्यों है द्रूप जी ने क्या करे जल्दी में जिन मां की कृपा से धाम की प्राप्ति हुई वो नहीं भूल गए हे भगवान के पार का द्रूप तेरे जैसे बच्चे को जिस मां ने जन्म दिया वो पीछे कैसे रह सकती है अरे जरा नजर उठाकर आगे तो देखो अरे द्रुप जी ने जैसे नजर उठा आगे देखा तो माता सुनीती दिव्य विमान पर बैठ मुस्कुराती भी ध्रुप जी से आगे जा रही है बोलभक्तल भगवान की जय इसी प्रकार से श्री ध्रुव जी महाराज जी ध्रुव लोग को चले गए और आज भी द्रुप जी महाराज जी तारों में चमकते रहते हैं और सप्त ऋषि आज भी ध्रुव जी महाराज जी की परिक्रमा करते हैं ऐसे ध्रुव जी महाराज जी को हम बारंबार कोटि कोटि नमस्कार चले करते हैं ध्रुव जी के वंच चले जाने पर उनके पुत्र उत्काल को राजा बनाया गया उत्काल जन्म से शांत चित्त और समदर्शी आत्मा राम थे मूर्ख अंधे बहरो पागल गुंगों गुंगों ने हाँ बैर आदि पागल गुंगे से रहते थे इसलिए कुछ लोगों ने बड़े लोगों ने उसे मूर्ख समझा जबकि वो आत्मा राम थे मस्ती में मस्त रहते थे उन्हें पागल समझा तो उन्हें राज्य राजगद्दी से उतार कर छोटा भाई था जिसका नाम था वत्सर उनको राजा बना दिया बत के पुत्र हुए पुष्पांड पुष्पांड के पुत्र हुए सर्वतेजा सर्वतेजा के पुत्र हुए चक्षु और चक्षु पुत्र अंग हुए राजा अंग संतान ने थी जिनकी ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया प्रसाद की प्राप्ति हो गई और राजा अंक की पत्नी थी जिनका नाम था सुनीता तो सुनीता देवी ने जब प्रसाद खाया तो अपने माता पिता का ध्यान कर लिया क्योंकि सुनीता देवी की माँ थी मृत्यु और पिता का नाम था अधर्म तो गर्भवती हुई साने समय आने पर बच्चे का जन्म तो हुआ पर अधर्मी हुआ बच्चा क्योंकि गर्भ धारण करते समय स्त्री जो सोच करती है बच्चा वैसा ही जन्म लेता है इसने अधर्म और मृत्यु का ध्यान कर लिया था माता का इसलिए बच्चा अधर्मी जन्मा जिसका नाम था वेन ये बच्चा बचपन में क्या करता था पता है? ये बच्चा बचपन में ही पत्थर से बच्चों को मार देता था गला घोटकर मार देता था पानी में डुबा मार देता था बड़ा होता जा रहा है शिकायतें बढ़ती जा रही है इस तरह जनता आए दिन इसकी शिकायत लेकर आती थी, थी तो तंग आकर राजा अंग अपने ही राज्य की गुफा में छुप गया। अब तो सैनिकों ने घोड़े दौड़ा दिए कई देशों में देखा राजा अंग का कहीं पता ना लगा यही दशा हमारी है भगवान कहा है हमारे भीतर है और हम भगवान को यहां वहां ढूंढने जा रहे हैं राजा अंका कहीं पता ना लगा तो मजबूरी ब्राह्मणों ने गद्दी पर बिठा दिया वेन को और वेन ने आते ही ऐलान कर दिया हे hey, ऋषि जिस भगवान को तुमने देखा नहीं उसके लिए पागल हुए घूमते हो हे सारे देवता का वास राजा के शरीर में इसलिए यज्ञ करना किसके नाम का करो वेना ये स्वाहा अरे पूजन करना है किसके नाम का करो वेना ये नमहा मेरे करो ब्राह्मणों ने कहा इसको सुधारना चाहिए हाथ में जल लिया देर छड़क